कृष्ण के उपदेश के सार स्वरूप इन श्लोकों से बड़ा भारी बल प्राप्त होता है समम भूतेषु भूतेसुति परमेश्वर विनश्य स्वीनश्यम य पश्यति पश्यति समम पश्य सम वस्थितमीश्वरम न ही हीन स्त्मनात्मा तथ जाति परति गीता विनाश होने वाले सब भूतों में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 एक ऊंचा आदर्श दिखा देना अच्छी बात है इसमें संदेह नहीं पर उस आदर्श तक पहुंचने का उपाय कौन सा है